महाभारत चतुचत् कर्ण के द्वारा मद्र आदि बाहिक देशवासियों की निंदा शल्युवाच नु प्रलापा कर्ण तेन ब्रबीषेपरा प्रति ऋतः कर्ण सहस्त्रेण सत्याजे तुम परे युधि शल्य बोले कर्ण तुम दूसरों के प्रति जो आक्षेप करते हो ये तुम्हारे प्रलाप मात्र है तुम जैसे हजारों कर्ण न रहे तो भी युद्ध स्थल में शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है संजय तथा प्रिय दर्शनम संजय कहते हैं राजन ऐसी कठोर बात बोलते हुए मद्राचल से कर्ण ने पुनः दुनी कठोरता लिए अप्रिय वचन कहना आरंभ किया कर्ण उदम तू तम एक जनाधि प्रोच मानम मया श्रुतम कर्ण बोला मद्र नरेश तुम एकाग्र चित्त होकर मेरी ये बातें सुनो राजा धित के समीप कही जाती हुई इन सब बातों को मैंने सुना था पूर्व वृत्ता कथये स्म धृतराष्ट्र हरिवे सदे एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के घर में बहुत से ब्राह्मण आकर नाना प्रकार के विचित्र देशों तथा पूर्वर्ती भूपालों के वृत्तांत तो सुना रहे थे तत्र वृद्ध पुरावृत्ता कथा कच्चि वाक्य वही किसी वृद्ध एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वाहीक और देश की निंदा करते हुए वहां की पूर्व घटित बातें कही थी बहिष्कृता हिमवता गंगया बहिष्कृता बहिस्कृता सरस्वत्या यमुनया कुक्षेत्रेण पंचाण सिंधु श्रेष्ठा नदीनाश्रिता धर्म बाह्यान अशुचिन वाहकान पी वर्जय जो प्रदेश हिमालय गंगा सरस्वती यमुना और क्षेत्र की सीमा से बाहर है तथा तो जो सतलज व्यास रावी चिन्ना और झेलम इन पांच एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है उन्हें बाहिक कहते हैं वे धर्म बाह्य और अपवित्र हैं उन्हें त्याग देना चाहिए सुभद्रम स्मरा महम गोवर्धन नामक वृक्ष और सुभद्र नामक चबूतरा ये दोनों वहाँ के राजभवन के द्वार पर स्थित है जिन्हें मैं बचपन से ही भूल नहीं पाता हूँ कार्य गूढ़ के मत समाचारिदों मम मैं अत्यंत गुप्त कार्यवश कुछ दिनों तक बाहिक देश में रहा था इससे वहाँ के निवासियों के संपर्क में आकर मैंने उनके आचार व्यवहार की बहुत सी बातें जान ली थी शाकलम नाम नगरम आपगा नाम निम्नगा जरति का वहां नाम वाहिकास्ते सामित वहाँ शाकल नामक एक नगर और आपगा नाम की एक नदी है जहाँ जर्तिक नाम वाले वाहक निवास करते हैं उनका चरित्र अत्यंत निंदित है धाना गौड्या अपूपमांस वाट्याणाम आशन शील वर्जिता वे भुने हुए जौ और लहसुन के साथ गोमांस खाते और गुड़ से बनी हुई मदिरा पीकर मतवाले बने रहते हैं पुआ मांस और वाटी खाने वाले बाहिक देश के लोग शील और आचार से शून्य हैं नगरागारे बहुले पना वहाँ की स्त्रियॉँ बाहर दिखाई देने वाली माला और अंगराग धारण करके मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चार दीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। मत्तावीत खरो खरोष्ट निर्दोपमय अनावृता मैथुन एता कामचार आश्च सर्वश वे गधों के रेखने और ऊटों के बलबलाने किसी आवाज से मत वालेपन में ही भाँति भाति के गीत गाती हैं और मैथुन काल में भी पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं वे सबके सब सर्वथा स्वेच्छा होती आहुरन प्रभ्रुवाणाम आक्रोशंत प्रनित्रत्या पर्वत पर सहयता मद से उन्मत्त होकर परस्पर सरस विनोद युक्त बातें करते हुए वे एक दूसरी को ओ ओ घायल नहीं की हुई हुई किसकी मारी हुई। ये इत्यादि कहकर पुकारती और नृत्य करती हैं पर्वों और त्योहारों के अवसर पर तो उन संस्कारहीन रमणियों के संयम का बांध और भी टूट जाता है ताशाम किलाबलिपता निवसन कुरजांग कश्चित बाहिक दुष्टानिष्ट मना बाहिक देशी मनमत एवं दुष्ट स्त्रियों का कोई संबंधी वहां से आकर कुर्जांगाल प्रदेश में निवास करता था वह अत्यंत छिन्नचित्त होकर इस प्रकार गुनगुनाया करता था सानूनमृहते गौरे कम्बल वास मां मनुस्मृत श्ते वाह कम कुरुजांगले निश्चय ही वह लम्बी और महीन कम्बल की साड़ी पहनने वाली मेरी प्रेसी कुरुजांगल प्रदेश में निवास करने वाले मुझ बाहिक को निरंतर याद करती हुई सोती होगी सतद्रुकाम तृत्वाम च रम्यामीरावतीम ग्वा स्वदेश द्रक्षा भी स्थूल संग मैं कब सतलज और उस रमणी रावी नदी को पार करके अपने देश में पहुंचकर संख की बनी हुई मोटी मोटी चूड़ियों को धारण करने वाली वहाँ की सुंदरी स्त्रियों को देखूंगा मन शीलोजला पांग्यो गौर स्त्री कूदाजना कम्बला दिन संविता प्रिय दर्शना मृदंग शखा मृदला नाम तस्वन जिनके नेत्रों के प्रांत भाग मैनसिल के आलिप से उज्जवल है दोनों नेत्र और ललाट अंजन से सुशोभित है तथा जिनके सारे अंग कम्बल और मृगचर से चर्म से आवृत्त है वे गोरे रंग वाली प्रियदर्शना परम सुंदरी रमणियाँ मृदंग ढोल शंख और मृदल आदिवादियों की ध्वनि के साथ साथ कब नृत्य करती दिखाई देंगी खरोष्ट स्वतरतामह सुखम समे पील उम वने कब हम लोग मदोन्मत्त हो गधे ऊट और खच्चरों की सवारी द्वारा सुखद मार्गों वाले शमी और करीलों के जंगलों में सुख से यात्रा करेंगे अपोपान सत्तुंडाशात मचिता प्रबला भू किया कदापततो ध्वानेलापहारम कुर्याम भूयस मार्ग में तक्र के साथ पुए और सत्तु के पिंड खाकर अत्यंत प्रबल हो कव चलते हुए बहुत से राहगीरों को उनके कपड़े छीनकर हम अच्छी तरह पीटेंगे एवं मुहूर्तम अभिमान संस्कार शून्य दुरात्मा वाहक ऐसे ही स्वभाव के होते हैं उनके पास कौन सचेत मनुष्य दो घड़ी भी निवास करेगा ईदसा ब्राह्मणे नोक्ता शुभ पापय ब्राह्मण ब्राह्मणे निरथक आचार विचार वाले वाहिकों को ऐसा ही बताया है जिनके पुण्य और पाप दोनों का छठा भाग तुम लिया करते हो ब्राह्मण साधुरुतर पुनरुक्तवान् बाहिकेशन निबोध तत्ष्ट ब्राह्मण ये सब बातें बताकर उदंड बाहिकों के विषय में पुनः जो कुछ कहा था वह भी बताता हूँ सुनो तत्म राक्षसी गाते सदा कृष्ण चतुर्दशी नगरे सा कले फ आहत्य निषि उन देश में एक राक्षसी रहती है जो सदा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समृद्धशाली साकल नगर में रात के समय बजाकर इस प्रकार गाती है कदावा काले गभ्य तृप्ता पित्वा पिता गौढ़ाथव गौरी भी सहनारी बृहति भी, भी, भी सु पलांडू खादन बहुन मैं वस्त्र भूषणों से विभूषित हो गोमांस खाकर और गुड़ की बनी हुई मदरा पीकर तृप्त हो अंजलि भर प्याज के साथ बहुत सी भेड़ों को खाती हुई गोरे रंग की लंबी युति स्त्रियों के साथ मिलकर इस ठाकल नगर में पुनः कब इस तरह की बाहिक संबंधी गाथाओं का गान करूँगी वाराहम कौकुटम मांसम गभ्यम गाधमौष्टिकम ऐडम च ये न खादे ते तेषा जन्म निरर्थक जो सुअर मुर्गा गाय गधा ऊट और भेड़ के मांस नहीं खाते उनका जन्म व्यर्थ है ये गायती ये मत्ता से धुना सा सबाल ते सुधर्म कथम भवे जो साकल निवासी अबाल वृद्ध नर नारी मजिरा से उन्मत्त हो चिल्ला चिल्ला कर ऐसी गाथाएं गाया करते हैं उनमें धर्म कैसे रह सकता है ते शल्य विजाने हंस भूजो ब्रविमित यदनोप्युक्तवास्मान ब्राह्मण कुछ संसदी सल्य इस बात को अच्छी तरह समझ लो हर्ष का विषय है कि इसके संबंध में मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूं। दूसरे ब्राह्मण ने सभा में हम लोगों से कहा था ये सतद्रुश्च विरावती तथा चंद्रभागा सिंधु सहिर्गि आरट्टानाते नष्ट धर्मान जहाँ सतद्रु सतलज विपासा व्यास तीसरी इरावती रावी चंद्रभागा चिनाव और वितस्ता झेलम ये पांच नदियाँ छठी सिंधु नदी के साथ बहती है जहाँ पीलू नामक वृक्षों के कई जंगल हैं वे हिमालय की सीमा से बाहर के प्रदेश आरट्ट नाम से विख्यात है वहाँ का धर्म कर्म नष्ट हो गया है उन देशों में कभी न जाए न देवा प्रति गृहती पितरो ब्राह्मणा तथा तम इति वाहिकाणत जिनके धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं वे संस्कारहीन जा बाहिक यज्ञ कर्म से रहित होते हैं उनके दिए हुए द्रव्य को देवता पितर और ब्राह्मण भी नहीं ग्रहण करते हैं यह बात सुनने में आई है ब्राह्मण तथा प्रोक्तम प्रोक्त विदुषा साधु संसदी का ही का भुंजत शक्तुमद्यावली निर्घि आविकम चौष्टिकम चीरम गाभव तारा स्वाहीिका खादती च पिबन्ति च किसी विद्वान ब्राह्मण ने साधु पुरुषों की सभा में यह भी कहा था कि बाहिक देश के लोग काठ के कुंडों तथा मिट्टी के बर्तनों में जहाँ सत्तू और मदिरा लिपटे होते हैं और जिन्हें कुत्ते चाटते रहते हैं घृणाशून्य होकर भोजन करते हैं बाहिक देश के निवासी भेड़ उठने और गधी के दूध पीते और उसी दूध के बने हुए दही घी आदि भी खाते हैं पुत्र संकरणो जाल मह सर्वान्न रोजना आरट्टा नाम वाही का वर्जनी या वे जारज पुत्र उत्पन्न करने वाले नीच आरट नामक बाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओं के दूध पीते हैं अतः विद्वान पुरुष को उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए हंत शल्याजानी हंत भूयो ब्रवी मित यदन्योपयुक्तवान मह्यम ब्राह्मण कु इस बात को याद कर लो अभी तुमसे और भी बातें बताऊंगा जिन्हें किसी दूसरे ब्राह्मण ने सभा में मुझसे कहा था। प्रोश चाप्य प्रोश्य चाप्य चुतस्थले लय स्ना कथम सर्गम गति युगंधर नगर में दूध पीकर अत्युत स्थल नामक नगर में एक रात रहकर तथा भूतले में स्नान करके मनुष्य कैसे स्वर्ग में जाएगा पंच नद्यो वह पर्वता आरट्टा नाम वाह का नसे जहाँ पर्वत से निकलकर ये पूर्वोक्त पांचों नदिया बहती है वे आरट्ट नाम से प्रसिद्ध वाह प्रदेश है उनमें श्रेष्ठ पुरुष दो दिन भी निवास न करे तयोरपत्यम ते बहिश्चना धर्माना ही नयो नयः ना अर्थात व्यास नदी में दो पिशाच रहते हैं एक का नाम है बही और दूसरे का नाम है हिक इन्हीं दोनों की संतानें बाहिक कहलाती हैं ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि नहीं की है वे नीच योनी में उत्पन्न हुए मनुष्य नाना प्रकार के धर्मों को कैसे जानेंगे कारस्कारान महिषकान कुरंड केरला तथा करकोटकान विरकाश्च दुर्धमाश्च विवर कारस्कर महिषक कुरंड केरल करकोटक और वीरक इन देशों के धर्म आचार व्यवहार दूषित हैं अतः इनका त्याग कर देना चाहिए तीर्थानुसर तारम राक्षसी का चिदब्रवीत एक रात्र विशाल ओखलियों की मेखला कर्दनी धारण करने वाली किसी राक्षसी ने किसी तीर्थ यात्री के घर में एक रात रहकर कर उससे इस प्रकार कहा था आरट्टा नाम जलम ब्राह्मणापदा तुल्य काला प्रजापते जहा ब्रह्मा जी के समकालीन अत्यंत प्राचीन वेद विरुद्ध आचरण वाले नीच ब्राह्मण निवास करते हैं वे आरट्ट नामक देश हैं और वहाँ के जल का नाम बाहिक है वेदान यज्या अन्नं देवान नुंजते उन अधम ब्राह्मणों को न तो वेदों का ज्ञान है न वहाँ यज्ञ की वेदियां हैं और न उनके यहाँ याग ही होते हैं वे संस्कारहीन एवं दासों से समागम करने वाली कुल्टा स्त्रियों की संताने हैं अतः देवता उनका अन्न नहीं ग्रहण करते हैं सिंधु सौबीरा प्रायोति प्रस्थल मद्र गार आरट्ट खस वसाती सिंधु तथा सौवीर ये देश प्रायः अत्यंत निंदित हैं श्री महाभारते कर्णपर्वड़ी कर्ण शल्य संवाद चतुशत्ंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक चवालीसवा अध्याय पूरा हुआ